नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज के विशेष मेहमान डॉक्टर जीत सर हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और आप लंबे समय से हिंदी के प्रोफेसर है और अभी भी पढ़ाते बच्चों को तो हिंदी एक हमारा जो है विषय है जिसके माध्यम से हम सभी लोग जो है बहुत ज्यादा अपना जो है आ, अच्छा करियर बना सकते हैं स्काई है लिमिट है तो कहां कहां पर हम हिंदी सब्जेक्ट को लेकर मास्टरी करने के बाद कौन कौन सी जगह पर अपनी जगह बना सकते हैं इस विषय को लेकर बातें करेंगे तो डॉक्टर जीत सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में नमस्ते जीत सर कैसे जी, हैं जी, आप मैं बढ़िया हूँ अच्छा हूँ जी जी, जी हमारी मातृभाषा भी है और राष्ट्रभाषा बात है हिंदी दरअसल जब हम यदि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या राज्यों की बात कर रहे हैं तो कक्षा 12 तक तो हम हिंदी पढ़ते ही हैं कम्पल्सरी है, है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है क्षेत्र में हो लेकिन सबसे पहले यदि हम रोजगार की बात करें हिंदी में तो जितने भी मैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करूँगा विशेषकर और जितने भी क्षेत्र के राज्य हैं वहाँ इंटर कॉलेज में टी जी टी और पी जी टी अध्यापकों की बहुत सारी भर्तियाँ निकलती हैं यानी जो भी कॉलेज खुलता है इंटरमीडिएट कॉलेज जो भी खुल रहा है चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी कॉलेज जो हो उनमें इस पद की आवश्यकता पड़ती ही है और यदि हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर तो केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर है वहाँ भी हिंदी की अध्यापकों की अति आवश्यकता रहती है और वहाँ प्राइमरी टीजीटी और पीजीटी और में भी अध्यापकों अध्यापकों की भर्ती निकलती है, तो हम हिंदी के माध्यम से वहाँ भी हम रोजगार से जुड़ रहे हैं <स्थाँगार> अब बात आती है हायर एजुकेशन में हायर <स्थाँगार> एजुकेशन में भी हिंदी की पोस्ट रहती है लोग हिंदी के हिंदी ट्रांसलेटर यदि हम ट्रांसलेटर हो जाए तो उसकी वैकेंसी पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय अभी खाली पड़ी रहती हैं है बच्चों तो को बहुत सारी जानकारी नहीं प्राप्त होती कि एमए हिंदी करने के पश्चात आप एक साल का या दो साल का ट्रांसलेटर का एक प्रशिक्षण है एक ट्रेनिंग है यदि हम उसको कर लेते हैं तो हम अनुवादक की पोस्ट आराम से प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल इसके अतिरिक्त भी सबसे बड़ा जो जॉब का क्षेत्र है वो पत्रकारिता है हुँ, हुँ, हुँ। और इससे भी अधिक कहना चाहिए फिल्मी दुनिया है अच्छा फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब हमारे हिंदी क्षेत्र के हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हिंदी भाषी लोग हैं या हिरोइन है जिन्हें हम हीरोइन की भूमिका में देख रहे हैं उन्होंने पैसा कमाने के लिए और रोजगार से जुड़ने के लिए हिंदी सीखी आहा, और आहा, हिंदी की पिक्चर्स जो फिल्म है उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई और अच्छा पैसा भी कमाया बिल्कुल बिल्कुल सही हिंदी के क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर और किसी हम विषय कोई कमजोर नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल बहुत लोगों की ऐसी भ्रांति है कि हिंदी विषय ऐसे ही पढ़ लिया जाता है या ऐसे ही कर लिया जाता है तो हिंदी में रोजगार नहीं है ऐसा कुछ है नहीं मैं ऐसा मानता नहीं हिंदी में बहुत रोजगार है बस हमें परखने की जरूरत है कि हम हिंदी के पढ़ने के बाद हिंदी को सीखने के बाद क्षेत्र में हम जा सकते हैं बिल्कुल एक हिंदी में एक व्याकरण जो भाषा के क्षेत्र व्याकरण आता है यदि हम लोग व्याकरण को अच्छी तरह से समझ सके तो पत्रकारिता के माध्यम से और फिल्म दुनिया की पटकथा हुई या और बहुत सारे चीजें हैं जो कविता लेखन है मंच मंच पर कविता खूब पढ़ी जा रही है बहुत अच्छे तरीके से लोग नाम रोशन कर रहे हैं कुमार विश्वास का नाम पूरा सब से पहले जानता आता है, है, है सबसे सब पहले आता है और और कई करोड़ रुपए का मतलब वो वो अर्न करते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल उनका सिर्फ काम कविता पढ़ाने सुनाने का है लेकिन वो मतलब ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है उनका बहुत अच्छी जीएसटी देते हैं वो बेचारे तो बिल्कल, इसका, इसका मतलब ये है कि हिंदी सब्जेक्ट कोई कमजोर तो है नहीं सर बहुत अच्छा है लेकिन हमें उसे अलग तरीके से तैयार करने की आवश्यकता है बिल्कुल। हमारी रामायण हो महाभारत हो और गीता हो ये सब हिंदी में ही तो लिखे हुए हैं और हिंदी के पाठक बहुत है हिंदी पढ़ने वाले बहुत है हिंदी को समझने वाले बहुत है पर जब तक हमारे मन में ये धारणा बनी रहती है की हिंदी विषय जो है बहुत कमजोर है तब तक हमारे इस समाज में बड़ी विकृति और बहुत मतलब परेशानी है बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा कहना ये है कि हिंदी के अवसर बहुत हैं। है हुँ, हुँ. आ, जी सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को आज जो लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सभी को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा है की भाई हिंदी जो है सिर्फ एक भाषा पढ़ना या भाषा सीखना नहीं है बल्कि हिंदी के साथ जुड़कर हम अपने जीवन बना सकते हैं अपना पूरा करियर जो है अच्छा फ्रेम कर सकते हैं और बहुत सारे लोग जैसे अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताया कुमार विश्वास सर का नाम दिया जिन्होंने हिंदी के माध्यम से पूरी दुनिया में एक नई चेतना एक नई जागृति लाई और खुद अच्छे जो है वक्ता के साथ साथ बहुत सारे काम उन्होंने किए है और बहुत सारे ऐसे हमारे लिटरेचर हैं फिल्मी दुनिया की बात करे महाभारत कहे रामायण करे जितने भी हमारे शास्त्र है भारत के हिंदू शास्त्र जिसको कह सकते हैं हम लोग वो सारी चीजें हिंदी में है और उसको हिंदी में लोग सुनना पसंद भी करते हैं इसके साथ में आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि फिल्मी दुनिया एक बहुत बड़ा जो है करियर का ऑप्शन है जहां पर हिंदी के साथ जुड़ी हुई कई गतिविधियां आप कर सकते हैं हिंदी सिखाने के से लेकर जो है हिंदी लिखने और फिर उसके साथ में बहुत सारी चीजें होती है जो आप फिल्मी दुनिया में काम कर सकते हैं इसके साथ में बहुत सारी ट्रांसलेशन वाले जो काम है वो भी आप अगर हिंदी सीख लेते हो तो बहुत सारे विदेशी भाषाओं को हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों के बीच में उसको रख भी सकते हो इवन अपने भारत में भी जितनी सारी भाषाएं हैं उन सभी का जो है ट्रांसलेशन अगर हिंदी में करना हो तो उसमें आप महारत हासिल कर लेंगे तो वो बहुत बड़ा काम हो सकता है तो आई आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को एक और बात पूछना चाहूँगा सर को डॉक्टर जीत सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होते हुए और मैं चाहूँगा कि आप कैसे हिंदी से जुड़े आपकी शुरुआत कैसे लिया आपने अपनी थोड़ी यात्रा बताइए बचपन के दिनों में क्या आपको ऐसा लग रहा था कि बड़ा होकर मैं हिंदी का ही मास्टरी करूँगा हिंदी बच्चों को पढ़ाऊँगा ऐसा कुछ था या फिर कुछ आप और सोचे थे और कुछ और हुआ ऐसे क्या है? जी दरअसल सर हमारी जो जीवन पृष्ठभूमि रही वो गांव की रही सर बिल्कुल बिल्कुल तो गांव में हिंदी हिंदी में भी तीन प्रकार की शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग जैसे तत्सम तत् तद्द, तुद्ध है इसे हम यदि हम इस तरीके से मान लें कि आर्य भाषा परिवार के शब्दों का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं हुँ, हुँ, हुँ, तो जैसे तत्सम तद्भव और शब्द आय तो तत्सम तद्भव और एक बेस शब्द है ये तीन भाषाओं के हम शब्दों को ये हिंदी के ही हैं। मूलतः हिंदी ही है तो ये तीन वर्गों में जब हम इन शब्दों को बांटते हैं तो उसको आ, समझ लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ बोल रहे हैं हम जैसे के लिए हम ये कह सकते हैं कि गांव में वो ताकत है जो शहरों का रोज निर्माण करते हैं लेकिन शहरों में कोई ताकत नहीं है जो गाँव का निर्माण कर सके अर्थात जो देश शब्द है उनमें अपनी ताकत है उनमें अपनी गति hmm. है मतलब तत्सम शब्दों का निर्माण देश शब्द करते हैं ना कि तत्सम शब्द देश का निर्माण करते हैं hmm. लेकिन देश शब्द देश शब्द ही तत्सम शब्दों का निर्माण करते हैं लेकिन तत्सम शब्दों से देश नहीं बनता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बात ये प्यारा सा गीत आप सुना हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर जीत सर हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं हिंदी को लेकर हिंदी से कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं आप सुनाए है तुमात बन वन जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो प्यार का सागर है तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तू लौटा जो दिया तू ने आंख है धुंधली जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा अब तू ही से समझा राह भूले थे कहां से हम राह धर है मौत खड़ी उधर है मौत खड़ी कोई क्या जाने कहाँ है सीमा उलझलान पड़ी उलझलान पड़ी कानों में जरा कह दे कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम किया कौन दिशा से हम सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन नॉट सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो रूप किसने पहरे डाले रूप को किसने बादा? का जतन करे समझ कोई जितना साथ देवा दे जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना शरा दे कोई ना संग मरे तुका ओ रे तुका है न धीर धरे निर्ोही मोहन जान ज करे मन रे तू है नदी नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर जीत सर से हो रही है करियर ऑप्शन को लेकर करियर को लेकर और हिंदी विषय में करियर कैसे कर सकते हैं इस विषय पर सर बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की है जहां पर उन्होंने ये बताया कि हिंदी को लेकर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं इसका इज द लिमिट बहुत सारे जगह पे आप अपना करियर जो है हिंदी की वजह से अच्छा कर सकते हैं और हिंदी की वजह से आपकी एक जो है छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक आपकी बन जाती है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो डॉक्टर जीत सर मैं एक आ, आ, आ, बात पूछना चाहूंगा करियर को लेकर आप क्या सोचते हैं टेंथ या ट्वेल्थ में या डिग्री हासिल करने के बाद थोड़ा सा अपना निजी अनुभव सुनाइए सर मैं ये मेरा अनुभव ये था और मैं बचपन से अच्छा अध्यापक बनना, अच्छा, अध्या बनना चाहते थे हाँ दरअसल क्या हुआ की बचपन में जब मैं फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट था तो जनपदीय स्तर पर एक नाटक खेला गया मतलब एक शिष्य और गुरु का उसमें रोल था तो मुझे वहाँ अध्यापक बनाया गया और पांचवी क्लास के स्टूडेंट को एक दाड़ी बाड़ी सब बना के मतलब अध्यापक हुँ, की भूमिका को मतलब बनाया गया तो मुझे उस दिन से ये समझ में आया कि मुझे एक अच्छा आदर्श अध्यापक बनना चाहिए और तो मैं उसी तरीके से फिर तैयारी करता रहा एन अजमेर से मैंने बी किया एन सी आर टी अजमेर से मैंने बी किया और उसके बाद फिर मैं केंद्रीय विद्यालय 16 इयर्स की नौकरी की मैंने नौकरी नौकरी और फिर मेरा लोक सेवा आयोग इलाहाबाद से मेरा सिलेक्शन कलेक्शन हायर एजुकेशन के लिए हो गया और अब मुझे सत्रह साल यहाँ भी हो गए हैं अरे वाह बहुत बढ़िया हाँ तो मेरी वैसे मैं सर सेवानिवृत्त तो पा चुका हूँ जून में इसी जून अच्छा, में 23 अच्छा, जून बढ़िया तेईस को तो तैतीस साल तीन महीने मेरी ये जॉब रहा और हिन्दी को मैं आत्मा के रूप से मानता हूँ क्या बात हिंदी में सांस है जीवन है आत्मा है हिंदी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते सर और यदि कोई भी अध्यापक इस बात को या कोई भी स्टूडेंट ये मान ले कि भाषा किसी भाषा कोई कमजोर नहीं होती सर भाषा सब अच्छी है सब बढ़िया है सब स्तरीय है हुँ। लेकिन हुँ। जिस भाषा में हम स्वप्न स्वप्न देख सकते है जिस भाषा में हम व्याख्या आराम से कर सकते है जिस भाषा से हम दूसरों को अपने पास तक बुला सकते हैं रख सकते हैं तो वह भाषा हिंदी ही है और बात? हिंदी ही होनी चाहिए सही बात है हाँ बहुत अच्छी बात आपने बताया सर और मैं चाहूंगा कि आपका जो पढ़ाई वगैरह जहाँ पर हुआ उन कुछ ऐसे अनुभव सुनाइए स्कूल कॉलेज के आपको याद हो जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। इंटर कॉलेज का एक अनुभव मुझे याद आ रहा है सर जी, जी एक हमारे हुआ। अध्यापक थे नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा तो वो शनिवार के दिन निबंध लिखने के लिए दिया करते थे हमको क्या बात है शनिवार के दिन की आपको इस किताब ऐसी निबंध लिख के लाना है और अगले सोमवार को या अगले ही शनिवार को मैं उसे निमंत्र को देखूंगा अच्छा अच्छा अच्छा। पचास चालीस बच्चे थे हम लोग अच्छा उस उन अध्यापकों से मैं डरता बहुत था हा, हा, हा। हालांकि इंटरेस्ट था मेरा सब्जेक्ट एक बात और भी थी कि उनके जो उनका जो पुत्र था आ, वो भी मेरे क्लासमेट था अच्छा हम अच्छा। क्लासमेट थे तो कहने का अभिप्राय ये हुआ की शनिवार के दिन उन्होंने कोई निमंत्र बताया और मुझे याद था क्योंकि तो वो पिटाई भी अच्छी किया करते थे, थे इस जमाने में अब तो पिटाई कर तो, तो पिटाई खैर तो बताना भी मुश्किल है अब तो शब्दों का भी मामला खराब हो गया है बिल्कुल तो बिल्कुल, बिल्कुल। अगले शनिवार को जैसे ही हाँ, अगला शनिवार आया तो सर ने खड़े कर दिए कॉपी बिल्कुल लिखा है तो मुझे याद था मैं निमंत्र की कॉपी लेके गया था आठ दिन में ना बच्चा वैसे भूल जाता है बताया शनिवार तो शनिवार को कॉपी नहीं दिया वहाँ हाथ खड़े हुए तो निमंत्र की कॉपी हमने दिखाई थी। हम्म हम्म उस दिन से और सब बच्चों की पिताई बहुत हुई मैं तो एक ऐसा बच्चा था मैं तो एक बच्चा था कि तो बचा जो लिखा हाँ, हाँ, हाँ, था वो वेरी गुड दिया गया हाँ, और उस दिन के बाद तक मतलब जब तक हमारी मुलाकात उनसे होती रही मतलब कॉलेज से बाहर आ जाने के बाद भी वो मुझे अच्छे स्टूडेंट के रूप में मानने लगे हम्म और मैंने मूख चुनौती स्वीकार की कि जो सर पुत्र हैं हम्म उनसे मेरे हिंदी में अधिक नंबर आए आने चाहिए कायदे में और वो ऐसा ही हुआ मेरे नंबर सेवेंटी फाइव आये उस समय इंटर कॉलेज इंटर में था इंटर में और उनके पैंसठ आए उस बच्चे के पैंसठ आए तो वो अध्यापक मुझसे कहने लगे की दावत चाहिए मुझे आपसे टी सी कटाने लगा टी सी टी सी कटाने लगा तो कहने लगे मुझे दावत चाहिए जो वहाँ थे थे, वो बहुत सज्जन आदमी थे बड़े समझदार थे कहने लगे सर आपने इस बच्चे तोड़ा तो, है अब इसको तो उल्टी दीजिए आप इससे दावत क्यों मांग रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तो एकदम गुरु जी तैयार हो गए कहने लगे हाँ ठीक है मुझे दावत लेनी चाहिए और चल चलते हैं वहाँ मार्केट में और दावत खिलाते खानी थी क्यूँकी मैं तो रहा तो ये बड़ा उस दिन से मेरा मुझे लगा कि अगर हिंदी में बहुत कुछ किया जा सकता है और तो करना चाहिए उस दिन से मेरे अंदर ललक लगी कि आ, एक शब्द हिंदी जो शब्द है उसे तो तो बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है बढ़िया किया जा सकता है दरअसल गड़बड़ क्या है हिंदी में है, हम बहुत त्रुटिया करते रहते हैं जैसे हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें भी गड़बड़ करते हैं जैसे हम कहते हैं कि बहन कहाँ जा रही हो तो हम बोलते हैं बहन उत्तर देती कि आटा पिसाने जा रही हूँ जबकि ये अशुद्ध वाक्य सर Hmm. आटा तो पिसता ही नहीं आटा तो पिसा होता है आटा जाने हाँ क्या मतलब है, <laughs> मतलब है? हमें ये बोलना चाहिए कि हम अनाज पिसाने जा रहे हैं या हम मक्का पिसाने जा रहे हैं हम गेहूँ पिसाने जा रहे हैं बहुत हम ऐसी अशुद्धिया करते हैं सर तो बहुत ही मैं तो बच्चों को बहुत बोलता हूँ की भाई आपके माँ बाप उससे में अनपढ़ रहे होंगे तो बोल रहे होंगे आप तो पढ़े लिखे हो आप तो शुद्ध बोलिए अब जैसे बोलते हैं कि मेरे जेब में दस का नोट शेष बचा है है ना तो या तो शेष है या बचा है एक ही बोलेंगे ना हम लोग बिल्कुल बचा है है ना तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें ही है। है आ, बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है हिंदी भाषा बड़ी संवेदनशील है सर बहुत ही संवेदनशील है हम जरा सी गलती करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है हालांकि हर भाषा संवेदनशील है जैसे हम हिंदी में सुख और सुख अब कोई कहे कि मात्राएं तो गलत चढ़ा ही है लेकिन अर्थ तो अलग हो गया ना सर दिन और दिन कितना अंतर है शिव और शव धरती और आसमान का फर्क है सर जरा सी गलती करने पर भी बहुत कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है सर सही बात है। हालांकि इंग्लिश में भी ऐसे ही है उर्दू में भी ऐसी भाषा है कि जरा सी भी हम यदि हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है तो हम हमारे विद्यार्थियों से कहना ये है कि यदि हम ध्यान पूर्वक और गंभीरता से अपने विषय को ले तो इस विषय में भी हमारा जो भविष्य है वो उज्वल हो सकता है और हम देश के लिए एक राष्ट्र निर्माण का काम कर सकते हैं सर अब मोदी जी ने मोदी जी ने सबको नमस्ते करने सिखा दिया ये हमारी राष्ट्रभाषा का या हिंदी भाषा का ही तो कमाल है सर दूसरे देशों के लोग भी हिन्दी बोलने की बात करते हैं और हमारे साहित्यकारों ने भी ऐसे कुछ काम किए हैं कि हुँ. जो ए हिंदी क्षेत्र के लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी मधुशाला जो पुस्तक है सर मधुशाला पुस्तक की पचास साठ पैरोडी है उसमें केवल और उसको सीखने के लिए मतलब उसको पढ़ने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे अंग्रेज जो थे उन्होंने हिंदी सीखी सर तब उस किताब को पढ़ा उसका आनंद उस हिंदी में ही आएगा अंग्रेजी में रूपांतरण करने पर अनुवादित करने पर वो आनंद नहीं आ सकता वो गंभीरता नहीं आ सकती उन शब्दों की तो ये है सर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर आपको और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी कुछ अंतरदृष्टि प्राप्त हो रही होगी आज के आपके भाषा को सुनकर आपकी भावनाओं को सुनकर तो एक और बात पूछना चाहूँगा कि कई बार हिंदी हमें मुश्किल क्यों लगती है कभी कभी क्या कारण हो सकता है हमारे ये शिक्षक वर्ग के क्षेत्र से गड़बड़ सर अच्छा अच्छा तो अध्यापक का सबसे पहला काम है उस विषय में रुचि पैदा करना बच्चों को बच्चों के मन में एक जागृति पैदा करना एक ऐसी चीज डालना कि भाई हिंदी तो हमारे दिल की भाषा है यदि हम ये बात कहने दिखाए बच्चों से और बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाए तो कहीं गलती होने की संभावना नहीं रहेगी जैसे अब तक हमें हमें भी बचपन में सर मात्राओं को जब पढ़ाया तो मात्रा जैसे कहते हैं चंद्र लगा दो छोटी मात्रा चढ़ा दो बड़ी माता चढ़ा दीजिए ये तीनों चीजें अशुद्ध है हिंदी में मात्राएं नहीं है हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियां हैं अनुनाशिक ध्वनिया है किसी स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं तो मात्राएं कितनी होती है तो बताते हैं ग्यारह होती है बारह होती है तेरह होती है ये स्वर, स्वर बता रहे हैं वो पढ़ाने का यदि मेथड हम लोगों का बढ़िया हो जाए तो उसमें बच्चों को भी रुचि आती है सर इसलिए भी बच्चे इससे भागते हैं जैसे वन वाला सिखानी है क्यूँकि हमारे यहाँ बावन पचपन अक्षर है है ना सर इंग्लिश में 26 हैं तो वो कम है तो वो जल्दी याद हो जाते हैं बच्चों को हुँ, अब हुँ, बावन अक्सर याद नहीं होते तो इस कारण से बच्चा भागता है कारण उसको पढ़ाने का है गड़बड़ जैसे हुँ, हम उसको यह कहें कि तुम्हें बावन अक्सर याद नहीं करने आपको तो कचट याद करना है सब कचट तप तो सीधा अर्थ इसका हो जाएगा कैवर्ग कैवर्ग तैवर्ग तयवर्ग तवर्ग पच हो गए यार लेवे ध्वनि वो हो गयी कैसे है हो गया पच्चीस और आठ ये हो गई अब यदि हम स्वर पढ़ाते हैं तो स्वर क्या करके पढ़ाते हैं जबकि बताना चाहिए कि स्वर ग्यारह ही होते हैं भोला नाथ तिवारी की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि स्वर ग्यारह हैं, पौधा और तेरह नहीं है अब पांच छोटे पांच लघु और पांच गुरु हैं सर और रिवि जो है ऋषि जिसे बनता है वो तो संस्कृत से आया हुआ है तो पढ़ाने का मैथड पढ़ाने का जो ढंग यदि सरलीकरण है हम लोगों का और रुचिकर है तो बच्चे उस भाषा से उस विषय से दूर नहीं भागते बल्कि उस विषय को आत्मसात करते हैं और उस विषय में वो पारंगत भी हो जाते हैं सर जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर जीत सर आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और हमारे साथ आज के विशेष मेहमान डॉक्टर जीत सर हैं जिनसे हिंदी के बारे में बातें हो रही है आप सुन रहे हैं रिड माधवन वन जीरो सेवन सुनते रहो मुस्कुराते रहो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगवान भगत भर दे रे झोले तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे छोले तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे छोले भगत भर दे छोले सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा मैं आज तेरा मेहमान कर ले दे मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे दे झोले ओ भगत भर दे दे झोले आज लुटा दे रे सरबत अपना मान ले कहना मेरा आज जिलुटा दे सरबती अपना मानले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा कल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे रे झोले तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे छोने ओ भगत भर दे रे छोने ओ भगत भर दे, दे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और डॉक्टर जीत सर हमारे साथ हैं हिंदी के बारे में बड़ी ही गंभीर बातें और बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे हैं और हिंदी को सीखने का अब आसान तरीका क्या हो सकता है कि इस तरह से हम हिंदी के प्रति सजग हो आप इसके लिए डॉक्टर जीत सर हमारे विद्यार्थी मित्रों को बच्चों को क्या बताना चाहेंगे जी सर जी, जी जी मैं यही बताना चाहूंगा कि हिंदी से जो व्याकरण है ना सर व्याकरण को ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाना चाहिए और व्याकरण को आत्मसात करना चाहिए अच्छा। हिंदी बड़ी संवेदनशील भी है और बहुत ही वैज्ञानिक है सर अच्छा देवनागरी लिपि की यदि हम बात करें तो वैज्ञानिक है ऐ के बाद और क्यों आता है ये सब वैज्ञानिक रीति है सर वैज्ञानिक स्थिति है साइंस ही विज्ञान नहीं है बल्कि हमारी हिंदी वर्णमाला जिसे हम कह रहे हैं वो भी वैज्ञानिक रीति है और वैज्ञानिकता के स्तर पर पूरी खरी उतरती है सर जैसे अल्पप्राण महा महाप्राण ध्वनिया है हम्म हम्म अल्पप्राण महा महाप्राण ध्वनिया अब सीधा सा अर्थ है अल्पप्राण का मतलब है अल्प माने आधा प्राण माने हवा हवा तो जिस जिन वर्णों में आधी हवा उच्चारित हो रही है वो अल्प हो गए जिनमें उससे अधिक हो रही है वो महाप्राण ध्वनि हो गई अब जैसे कौ क्या बोलते हैं हम हम एक तो उच्चारण भी गलती करते हैं कै बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में इस वर्ण को गलत बोलते हैं वर्ण वाला सारे ही मतलब उसका उच्चारण उस गलत तरीके से करते हैं जबकि बोला चाहिए हमने को अब ये अल्प है अब मैं अंग्रेजी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा अल्प्राण वो ध्वनि है जिनमें स्पेलिंग में एच नहीं आता था जैसे क को हम कै लिखते हैं के के एच, अब ये महाप्राण हो गया क्योंकि तो इसमें ध्वनि अधिक निकल रही है को, खो, दो, फिर आ गया, जी बनेगा, और जी एच इसका मतलब ये महाप्राण है यानी पहला और तीसरा अल बाकी के सब महाप्राण ध्वनि है सब, तो एक समझाने का जो तरीका है वो यदि अच्छा हो तो बच्चे अपने आप उस तरह से अच्छा सीख पाते हैं हैं और एक अच्छे, आ, मतलब एक अच्छे मतलब अच्छी निभा सकते विश्व स्तर पर भी हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आ, मैं चाहूंगा कि एक करियर की बात अगर हम लोग करें जैसे कि शुरुआत में आपने बताया बहुत सारी चीजें बच्चों में जैसे की हम लोग हिंदी को लेकर सिर्फ अध्यापक या ट्रांसलेटर छोड़ के सरकारी नौकरियाँ कौन कौन सी मिल सकती हैं सरकारी दफ्तर में कौन कौन सी जगह हम हिंदी के वजह से शिरकत कर सकते हैं वो बताइए सर हाँ सरकारी सर शिक्षक जो हैं चाहे वो प्राइमरी से लेकर वो हायर एजुकेशन तक हुँ, हुँ, शिक्षकों की भर्तियाँ और शिक्षक तो इस भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा रिक्तियाँ भी निकलती हैं तो सबसे ज्यादा क्षेत्र शिक्षकों के क्षेत्र में है हुँ, हुँ, यदि हम कार्यालयों को छोड़ दें इन बातों को छोड़ दें तो शिक्षक की नौकरियां जो हैं, बहुत अधिक हैं, और वो निकलती भी रहती हैं, और उसमें जब भी आप आंकड़ा उठा कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि शिक्षकों शिक्षकों की जो भर्ती है वो पूरी नहीं हो पाई है कहीं ना कहीं क्षेत्रों में कमी है वो अध्यापक वर्ग ही है जो पूर्ति कर सकता है सर हुँ, और हुँ, हुँ, हुँ. आजकल तो सी टैट बी बी एड वगैरह वगैरह करके तभी तो योग्यता पूरी करके तभी आदमी मतलब एक सरकार ने भी थोड़ा सा आ, बाधा सी डाल रखी है ताकि पहले क्या था पहले बी एड की और नौकरी लग जाया करती थी अब उसमें सी टैट और यूपी टैट और सी टैट लगा रखे हैं सब तो ये भी एक थोड़ी सी जनसंख्या को लेकर समझिए या और नौकरिया कम होती जा रही है और जनसंख्या ज्यादा है पढ़े लिखो की संख्या ज्यादा है तो इसमें भी थोड़ा सा आ रहा है सर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि और कहाँ कहाँ हम लोग जो हैं इन सारी चीजों को देखते हुए कैसे हम लोग सरकारी ऑफिस में भी अच्छा जो है काम कर सकते हैं ये आपने बताया है और जाते जाते सर मैं चाहूंगा कि आपको विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं उन सभी को क्या बताना चाहेंगे एक संदेश के रूप में एक मैसेज के रूप में या एक मोटिवेशन के रूप में जी जी मैं संदेश के विषय में ये बतानी चाहूंगा अपने सारे विद्यार्थियों को कि विषय कोई कमजोर नहीं होता और ये हमारे मन में ये आत्मग्लानी नहीं होती होनी चाहिए कि हम हिंदी भाषा के हिंदी क्षेत्र के लोग हैं तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी ऐसा कुछ नहीं है अंग्रेजी बोलने वालों से हम कहीं पीछे नहीं है इस जिन शब्दों की हिन्दी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी अंग्रेजी बनाई नहीं जा सकती सर तो लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम शुरू से ही उसके लिए प्रेरित रहें और अच्छी तरह से मतलब बोल सकें, पढ़ सकें, पढ़ा सकें, अच्छी तरह से उनका अध्ययन किया जाए तो तभी हम अच्छे विद्यार्थी के रूप में भी होंगे शोध कार्य भी हम उस तरीके से इस तरीके करेंगे तो हम पूरे विश्व में नाम होगा हमारा शोध कार्य से बच्चों को जुड़ना चाहिए सर छोटे छोटे शोध कार्य भी करेंगे हम चाहे किसी शब्द का ही शोध कार्य करें चाहे हम किसी विषय पर शोध कार्य करें क्षेत्र का शोध कार्य करें तो यदि हम इन चीजों से जुड़े रहेंगे तो बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे और आने वाले समय बच्चों के लिए भी उज्जवल भविष्य का काम करेगा डॉक्टर जी सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छी बातें बताया और विद्यार्थी मित्रों को आपने अपने अनुभव के साथ साथ हिंदी में कैसे हम अपना करियर कर सकते हैं इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल शब्दों में अपने अनुभव के साथ साझा किया हमें बड़ा अच्छा लगा और बहुत बहुत साझुवाद आपको और मैं चाहूंगा और चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और मैं चाहूंगा कि सर ने जो जो बातें आपको बताई हैं उस पर गौर कीजिए और हिंदी के साथ प्यार से उसको सीखे उसको पढ़ें उसके साथ आप जिए और अपने करियर को अच्छा बनाए इसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हमा गणेशा जय हिंद जय भारत और शांति सुनते रहो धन्यवाद